ओ शां ते शां ते शां जब उत्तेजक का विचार नहीं था तब दाह के प्रति कारण था मणि अभाव मणिअभाविशिष्ट बने अथवा मणि अभाव हो सकता था अभी जब उत्तेजक आ गया तो उत्तेजक आने के बाद अभी कारण किसको कहेंगे विशिष्ट भाव। अभाव उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि भाव। तभी तो ऐसा स्थिति होने पर उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि भाव। अगर यह है तभी तो दाह होगा अगर मणि विद्यमान है तभी तो दाह हो सकता है क्या उत्तेजक अगर होगा तो मणि भी है और उत्तेजक भी है तो ये जो उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव ये जो कारण है तो इसका किस उपाय से ये सिद्ध हो रहा है कि उत्तेजक भी है मणि भी है तभी हमको उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव मिल रहा है विशेषण अभाव विशिष्ट विशिष्ट अभाव यहाँ विशेषण कौन है उत्तेजक का अभाव उसका अभाव क्या हो जाएगा उत्तेजक अर्थात उत्तेजक भी है और मणि भी है तो भी होगा ये कहा गया अच्छा तो पूर्व पक्ष कहा कि जब मणि विद्यमान है तभी उत्तेजक को हम कारण मान लेंगे बनी है मणि है आगे उत्तेजक को कारण मान ले उत्तेजक सत्व दाह सत्व उत्तेजक भाव है दाह भाव ऐसा कहने पर सिद्धांति क्या कहा उत्तेजक अनुगत नहीं है तो उत्तेजक अगर अनुगत नहीं है तो उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव यह भी अनुगत नहीं होगा इसलिए सिद्धांत ही कह दिया उत्तेजक अभाव कूट हम खाली उत्तेजक अभाव नहीं कहेंगे उत्तेजक अभाव कूट तद विशिष्ट मणि अभाव यह हमारा कारण हो जाएगा तभी जो उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव इसके बारे में यह कहते हैं स्पष्टीकरण देते हैं उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव यह हो जाएगा कारण और कार्य क्या होगा दाह दाह क्या पदार्थ है अभाव पदार्थ है से है अभाव है तो यह किस संबंध से रहेगा विशेषणता संबंध इसको कहा अभाव विशेषणता संबंध न तो, कार्य कारण ये दोनों में समानाधिकरण होना चाहिए कार्य कारण भाव दिखा रहे हैं अभाव विशेषणता संबंध है न दाहत्वावच्छिन्नम दाहत्वाव कौन होगा दाह दाह हो गया कार्य तो कार्यता किस में रहेगी दाह में कार्यता का अवच्छेद तो को धर्म दाह तुम कार्यता का अवच्छेद तो को संबंध दिया है ना वो अभाव विशेषणता तो कार्य में रहने वाले कार्यता का दो अवच्छेद आ तो जाएगा एक धर्म और एक संबंध यहाँ संबंध हो गया विशेषणता और धर्म दाहत्व अभावेषणता संबंधे न दाहत्वावच्छिन्नम कार्य प्रति ये हो गया कार्य आगे कारण कारण कौन होगा उत्तेजक अभाव कूट तद विशिष्ट मणि अभाव तो उत्तेजक अभाव कूट और उससे विशिष्ट होगा मणि और उसका का अभाव कहेंगे ये सब जो अलग अलग स्तर हो गया पहले उत्तेजक अभाव कूट तद विशिष्ट मणि और मणि का फिर आगे अभाव कहेंगे प्रत्येक अलग अलग स्तर दिखा रहे हैं पहले हो गया उत्तेजक अभाव कूट दिखाएंगे तो उत्तेजक अभाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा उत्तेजक और प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध भी आना पड़ेगा उत्तेजक यहाँ तीन प्रकार की हो सकते हैं विचार को लेते हैं क्या क्या मंत्र मणि और औषधा मंत्र को जब लेंगे तब मंत्र वो तो कहीं आकाश में रहेगा आकर के बन्ही स्थल पर वो किस संबंध से रहेगा उद्देश्यता संबंध इसलिए प्रतियोगी हो गया मंत्र प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध क्या हो जाएगा उद्देश्यता और जब औषध अथवा मणि जब उत्तेजक बनेगा तब उत्तेजक अभाव उत्तेजक हो गया मणि अथवा औषध ये किस संबंध से रहेंगे दैसिक विशेषणता संबंध से कहा तो उद्देश्यता अथवा दैसिक विशेषणता अन्य तरह संबंध है ना ये दैसिक विशेषणता और उद्देश्यता क्यों लिया पहले देखिए टीका में रामरुद्री में दिया है उद्देश्यता दैसिक दैशी विशेषणता इस पुस्तक में अलग अलग दूर में लिख दिया रामरुद्री में उद्देश्यता दैसिक विशेषणता अन्य लिखा ना वो एक ही पद होना है मूल में दिया है ना उद्देश्यता देशिक विशेषणता अन्य तरह संबंध आवश्यना सट करके लिखा है ना दूर में वो एक ही है ना तो ऐसे सटा देना है देखिए मंत्र उद्देश्यता संबंधे नन्या अधिकरण सत्वात उद्देश्यता निवेश मंत्र मंत्र रहेगा मंत्र शब्द रूप है वो कहाँ रहेगा आकाश में तो में रहने पर किस संबंध से बंधी अधिकरण में रहेगा कहते हैं उद्देश्यता संबंध है ना जिस संबंध है न प्रतियोगी रहेगा उस संबंध को प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध कहा जाएगा प्रतियोगिता किस में रहेगी प्रतियोगी में प्रतियोगिता प्रतियोगी में किस संबंध से रहेगा स्वरूप संबंध से प्रतियोगिता स्वरूप संबंध से रहने पर भी प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध होगा जिस संबंध से प्रतियोगी रहता है प्रतियोगी प्रतियोगी में प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता तो प्रतियोगी में स्वरूप संबंध से रहेगा किंतु ये प्रतियोगिता जो कि रहता है प्रतियोगी में इस प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध कहेंगे जिस संबंध से ये प्रतियोगी रहता है जिस समय से प्रतियोगिता रहता नहीं क्योंकि प्रतियोगिता चाहे प्रतियोगी कोई भी हो प्रतियोगी चाहे कहीं संयोग संबंध से रहे कहीं सोमवाय संबंध से कहीं काली कहीं उद्देश्यता कहीं विशेषणता नाना संबंध हो जाएगा ये चाहे प्रतियोगी किस संबंध से भी रहे प्रतियोगिता सर्वदा किस संबंध से रहेगा तो जो सर्वदा एक रूप होगा उसको एक अवच्छेद को मानना क्या काम है हम अवच्छेद को क्यों दे रहे हैं इससे ये भिन्न है सब बताने के लिए अगर ये संबंधों को लेंगे जो कि स्वरूप संबंध है तो सर्वदा एक रूप होगा इसलिए उसको नहीं लिया जाता है जिस संबंध से ये प्रतियोगी रहेगा उसको कहेंगे प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध यहाँ कहते हैं मंत्र उद्देश्यता संबंध है नन्या अधिकरण है सत्वात इसलिए प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध एक उद्देश्यता संबंध ले लिया गया ये किसके लिए आवश्यक हुआ मंत्र के लिए आगे कहते हैं मणियादी उत्ते मणियादी रूप उत्तेजक से मणियादि आदि के औ ओष उत्तेजक सत्व भी किंचित अवच्छेदन संयोगेन तदभावत्वात् अभी मणि है मणि अर्थात सूर्यकांत मणि ये है होने पर भी संयोग संबंध से रहेगा तो संयोग संबंध अव्याप्य वृत्ति इसलिए स्वयं संबंध ने जो विद्यमान है वही स्वयं के सम्बन्ध ने उसका अभाव भी रहे तद अभाव सत्वात्थ उत्तेजक का अभाव आ जाएगा उत्तेजक विद्यमान रहने पर भी उत्तेजक का अभाव मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो फिर उत्तेजक अभाव्रमणी अभाव मिल जाएगा तब तो फिर उसका दाह भी हो जाएगा अभी उत्तेजक विद्यमान है तो होने पर उत्तेजक अभाव नहीं है तो वृद्ध कार्य हो जाएगा इसलिए दाह अनुपत्ति रीति दैशिक विशेषणता निवेश दैशिक विशेषणता देने से क्या हो गया आगे कहते हैं दैशिक विशेषणतया तू द्रव्य अव्याप्य वृत्तिविधि ना द्रव्य दैशिक विशेषणतया तू न द्रव्य अव्याप्य वृत्व जहां हम दैशिक विशेषणता देंगे इसका अर्थ हो कि एक देश में रहेगा जिसको हम स्वीकार करते हैं एक देश में रहेगा उसके फिर और अव्यापी किस क्या दिखाएंगे अव्यापी अव्यापति वहां दिखाएंगे कहेंगे देखिए इसका एक देश रहता है एक देश नहीं रहता है हम कहते हम तो पहले से ही कहते हैं एक देश में रहेगा इसलिए जहां देशिक विशेषणता दिया जाएगा वहां अव्यापी वृत्ति नहीं दिखाया जा सकता तो प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध दो आ गया क्या क्या आ गया उद्देश्यता और देशिक विशेषणता अन्य तरह संब ये हो गये प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध ये प्रतियोगिता कौन सा अभाव का है अभी किस का विचार चल रहा है अभी कार्यत तो हो गया दाह अभी हम कारण कोटि का विचार कर रहे थे कारण क्या है तो अभी ये कौन सा अभाव का विचार चल रहा है उत्तेजक अभाव तो उत्तेजक अभाव उत्तेजक में तीन आ सकते हैं उत्तेजक अभाव हो गया तो उसका प्रतियोगी हो जाएंगे उत्तेजक और प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध दो आ गया क्या थी उत्तेजक अभाव ये अत्यंत अभाव उत्तेजक अभाव और मणि अभाव ये दोनों अत्यंत अभाव प्रतियोगिता नाम उद्देश्यता दैशिक विशेषणता अन्यतर को। ये को उद्देश्यता, अन्यतर प्रतियोगी कौन हुआ दैशिक विशेषणता अन्यतर संबंधावच्छिन्न प्रतियोगी क कौन सा उत्तेजक अभाव ये उत्तेजक अभाव भी एक है ना कूटलिए हैं कूटलिए हैं इसलिए कह दिया प्रतियोगिता उद्देश्यता दैशिक विशेषणता अन्यतर संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिक उत्तेजक अभावान उद्देश्यता दो अभी संबंध आगे अवच्छेद का क्या क्या आगे दैसिक विशेषणता आगे क्या है अन्यतर संबंधावच्छिन्न तो अन्यतर क्यों कहते हैं जहाँ मंत्र रहेगा वहां देशी विशेषणता प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध होगा नहीं होगा हो। और जहां मणि रहेगा वहा उद्देश्यता प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध नहीं होगा इसलिए हम क्या कहते हैं पूरा कहिए उद्देश्यता अन्य तरह संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता क ये कौन अभाव होगा उत्तेजक भाव ये उत्तेजक भाव क्या हो गया अन्यतर संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता क तो अभी हमारा ये बहुत है तो अभी प्रतियोगिता कश्य अगर एक होता तो बहुत है तो हम प्रतियोगी का नाम कहेंगे तो क्या कहेंगे उद्देश्यता अन्यतर संबंधावच्छिन्न प्रतियोगी का नाम ये प्रतियोगी का कौन है उत्तेजक अभाव अगर प्रतियोगी का नाम कहेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा उत्तेजक अभावानम उत्तेजक अभावानम यहाँ तक पंक्ति आ गया। शुरू से दोबारा फिर कहेंगे तो उद्देश्यता प्रतियोगी का नाम, उत्तेजक भावानम यहाँ तक आ आगे अभी उत्तेजक अभाव आगे क्या हमारा शब्द है कारण कोटि में उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव जहां विशिष्ट कहते हैं विशेषण को लेकर के विशेष्य में रखेंगे तो जैसे कहेंगे कि वायु का लक्षण क्या हो गया रूप रहित स्पर्शवान अभी रूप और तत्व तो को लेकर के ये स्पर्श तत्व में रखना पड़ेगा तो वायु में रूप रही तत्व तो भी रहता है और स्पर्श तत्व भी रहता है तभी रूप रूपरहित तत्व को स्पर्श तत्वों में हम किस संबंध से रखते हैं सामान्य अधिकरण्य संबंध से इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि उत्तेजक अभाव को लेकर के हमको मणि में रखना पड़ेगा तब उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि होगा ये संबंध क्या संबंध होगा कहेंगे देखना है कि अभी मणि बनी के पास में रहेगा उत्तेजक अभाव कहाँ रहेगा वही मणि के पास रहेगा तभी तो उत्तेजक अभाव और मणि एक ही अधिकरण में रहेंगे तो सामान अधिकरण्य संबंध से ये उत्तेजक अभाव को लेकर के मणि में रखना पड़ेगा तो उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि हो जाएगा अभी उत्तेजक अभाव और मणि ये दोनों का बीच में क्या संबंध हुआ सामान अधिकरण्य सम्बंध होगा तभी तो उत्तेजक अभाव सामान अधिकरण्य से मणि में आ जाएगा जैसे मान लीजिए घट है घट के पास पुष्प हैं और के पास नहीं है अबे पुष्प का वैशिष्ट्य किस में आएगा घट में आएगा पुष्प का वैशिष्ट्य पट में नहीं।, नहीं आएगा अभी जो घट हुआ ये पुष्प वैशिष्ट्य से अवचिन्न हुआ वैशिष्ट्य शब्द का अर्थ है कि विशिष्ट से भाव तभी तो पुष्प से विशिष्ट हो गया घट तो पुष्प से विशिष्ट हो गया घट अर्थात तो ये घट में पुष्प का वैशिष्ट्य आ गया क्योंकि तो घट हो गया विशिष्ट घट में क्या आएगा वैशिष्ट ये वास्तविक है जो घट में वैशिष्ट आया है क्या चीज है कहेंगे पुष्प का संबंध आएगा इसलिए वैशिष्ट शब्द का अर्थ हो गया संबंध इसी प्रकार यहाँ हम कहते हैं कि उत्तेजक अभाव से उत्तेजक अभाव का वैशिष्ट आ जाएगा मणि में वैशिष्ट का अर्थ क्या हो गया संबंध अर्थात तो उत्तेजक अभाव का संबंध आ जाएगा मणि में यहाँ किस संबंध से जाकर के रहता है सामानाधिकरण संबंध से इसी को यहाँ कहते हैं तद उत्तेजक अभावान सामानाधिकरण्य रूपम यद वैशिष्ट्यम उत्तेजक अभावों का सामानाधिकरण रूप वैशिष्ट्य किस में आएगा मणि में तभी मणि ये वैशिष्ट से अवच्छिन्न हो जाएगा तो तद अवचिन्न से मणिया दे है यहाँ मणि नहीं दे करके मणियादि दे दिया अर्थात मणि के साथ और किसको लेंगे मंत्र और औषध ये समान मंत्र होगा वो ये प्रतिबंधक मंत्र वो उत्तेजक मंत्र था ये विपरीत होना चाहिए कहीं ऐसा होगा दूर में दो आदमी खड़े हैं और इधर लोग आग फूंक रहे <laughs> <laughs> दो लोग दूर से अपना कार्य कर रहे ये सब मजा चीज है तो आप लोग देखे नहीं होंगे हम लोग दोनों चीज़ देखा नहीं एक चीज़ देखे हैं अर्थात तो जो आँख को दवा देने वाला चीज़ वो हम लोग ये जो गर्मी का समय होता है ना आगे जो संक्रांति आएगा उसमें अग्नि के ऊपर चलते हैं लोग हम लोग बिल्कुल आँख से देखे हैं एकदम चलेंगे उनको तो होश नहीं रहेगा आधार ऐसा नहीं कि मतलब नशाग्रस्त तो नहीं रहते हैं तो कुछ उनका अलग प्रक्रिया है एकदम इतना लिमिटेड मूड में रहेंगे बिल्कुल देखने का है वो उसके ऊपर चलेंगे और तो कुछ होता है जो उसके ऊपर आग के ऊपर डाल देने से थोड़ा उसका कम हो जाता है किंतु ये जो मंत्र का प्रभाव ये भी है और जो मंत्र जो करते हैं उस समय में एक ही आदमी हम देखा था मंत्र करने का वो तो उपवास रहेगा दिन भर ये दो परोपरी दो बजे ये होगा हो सब कार्यक्रम इतना निष्ठा से वो कार्य करते हैं मंत्र करेगा तो उसका एकदम लाल लाल दिखता होगा इतना बड़ा बड़ा कोयला जो पत्थर का नहीं पत्थर का आजकल मिलता है उसमें लकड़ी का होता था तो लाल दिखता होगा किन्तु तो उसके ऊपर लोग चलेंगे ऐसे नजदीक नहीं यहाँ से वहां तक चलेंगे पाँच छ कदम होगा चलेंगे कुछ नहीं होगा पा ऐसे मंत्र का प्रभाव है ठीक है प्रसन्न से कह दिया तो सामान आदिकरण्य रूपम यद वैशिष्ट्यम तद अवच्छिन्न मणियादे यहाँ मणियादे क्यों कहा टीका में देखिए तेरा रुद्री में मणियादे रीति आदि न मंत्रादय परिग्रह आदि के से मणि में जो आदि है वहाँ मंत्रादि फिर मंत्र आदि में आदि से औषधि ये भी लेंगे अतएव संबंध कोट उद्देश्यता प्रवेश यहाँ भी फिर मणियादि का अभाव कहेंगे ये अभाव का फिर प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध आएगा यहाँ भी उदय ये लेना पड़ेगा उद्देश्यता संबंध लेना पड़ेगा और संयोग स्थान है दैसिक विशेषणता प्रवेशेतु उक्ता एवं युक्ति मणि का जो अभाव कहेंगे प्रतियोगी कौन हो जाएगा मणि मणि आदे कह दिया तो इसलिए यहाँ भी अभाव का प्रतियोगी भी तीन आ जाएंगे प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध कितने आ जाएंगे दो आ जाएंगे क्या क्या आ जाएगा उद्देश्यता देशिक विशेषणता अन्य तरह संबंधा प्रतियोगिता को ये प्रतियोगिता को कौन होगा अभी उत्तेजक कहाँ है अभी मणि अभाव उत्तेजक अभाव विशिष्ट अभी मणि का अभाव चल रहा है मणि आदिर देशिक विशेषणता उद्देश्यता अच्छा यहाँ देशिक विशेषणता उद्देश्यता अन्यतर संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये कौन सा अभाव मणि अभाव मणि अभाव अभी ये अभाव ये हो गया हमारा कारण उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव ये हुआ कारण और कार्य क्या था दाह दाह एक अभाव था अभाव किस समय अधिकरण में रखे हम लोग अभाव विशेषणता अभी हमारा कार्य कारण हो गया उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव इसको भी उसी अधिकरण में रखना पड़ेगा ये पदार्थ हो गया अभाव इसको किस समझ से रखेंगे <passado> पहले कार्य था एक अभाव उसको किस संबंध से रखे अभावेषणता <Advanced चाँगी> <India> अभी, अभी कारण भी एक अभाव है उसको किस समझ से रखेंगे <S1� आग़ाव किस> अभावेषणता इसलिए कहते हैं उद्देश्य देशिक विशेषणता उद्देश्यता अन्यतर संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अभावीय विशेषणता संबंधे न हेतुत्व हेतुत्व अर्थात कारणत्व हाँ। अभी कारण का विचार कहाँ से आरंभ हो गया मतलब कहा से पंक्ति कारण का बात कहता है हाँ उद्देश्यता दैशिक विशेषणता अन्यतर संबंध अवच्छन प्रतियोगिता का नाम तथ्य दभावान उत्तेजक अभाव को सामान्य संबंध से कहाँ रखेंगे मणि आदि में मणिया अभी मणि आदि का भी अभाव कहना पड़ेगा यहाँ अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध क्या हो जाएगा दैसिक विशेषणता और उद्देश्यता अन्य तरह प्रतियोगिता का ये कौन सा अभाव होगा मणि अभाव और ये अभाव किस समय से रहेगा विशेषणता संबंध न देर दैशिक विशेषणता उद्देश्यता अन्य तरह सम्बन्धावच्छन प्रतियोगिता क अभाव्य अभावीय विशेषणता संबंध है न अभी अभावीय विशेषणता संबंध है किसको रख रहे हैं मणि अभाव को रख रहे हैं तथा कि समानाधिकरण होंगे कार्य और कारण कार्य कौन है दाह कारण कौन है उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव कार्य दाह को किस समझ से रखे अभावीय विशेषणता और कारण उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव इसको किस समझ से रखते हैं अभाव उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव इसको किस समझ से रख रहे हैं समान अधिकरण समझ से कहां रख देंगे इसको विशेषण है है का ना उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि अभाव ये, ये का अभाव, है, अभाव, अभाव, ये का अभाव है तो इस अभाव को किस समझ से रखेंगे कभी कार्य किस समझ से रहा कारण किस समझ से रहा दोनों अभावेषणता समझ से रहे क्योंकि यहाँ कार्य क्या पदार्थ है अभाव है और कारण अभाव इसलिए कार्य कारण जहाँ दोनों अभाव होंगे वहाँ कार्य कारण शब्द प्रयोग नहीं करके प्रयोजक प्रयोज्य कहेंगे क्योंकि अभाव का भी कारण नहीं हो जाएगा तद तो प्रयुज्य प्रयोजक तो प्रयोज्य भाव कहेंगे तो उद्देश्यता दैशिक विशेषणता अन्यतर संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का नाम अभावना सामानकरण्य सम्बंधे वैशिष्ट्यम ये तद अवच्छिन्न हो गया मणियादि ये मणियादे फिर आगे कह दिया देशी का उद्देश्यता अन्य सर सम्बन्ध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावश्य ये अभाव कौन सा अभाव हो गया अभी मणि अभाव ये। अभावश्य ये किस समझ रहेगा अभाव विशेषणता सम्बन्ध है न हेतुत्व कारणत्व ये हो जाएगा अभाव हाँ कपाला भाव प्रयोज्य घटा भाव क्योंकि अभाव को कारण नहीं मानते हैं अभाव को अगर कारण मानेंगे अभाव से सुलभत्वात्त ये तो सभी कार्य होने लगेंगे आराम से इसलिए उसको प्रयोजक कहा जाता है तो अभाव को कारण कोई स्वीकार नहीं करते तो जहाँ कहते हैं प्रतिबंध का अभाव कार्य साधारण स्मृता कह देते हैं कहते हैं उनको प्रयोजक कुटि में लिया जाता है <laughs> हाँ। अभी अत्र ब बोध्यम कह करके आरंभ किया था ये क्यों लाया था पूर्व कहा था कि संयोग संबंध रहने पर भी संयोग संबंध अभाव हो जाएगा मिलने से दाह उत्पत्ति हो जाएगा ये सब दोष दिखाया था अभी कहते हैं कि हम संयोग संबंध नहीं ले रहे हैं दैसिक विशेषणता संबंध न ले रहे हैं तो लेने से अगर विद्यमान है तो विद्यमान ही माना जाएगा नहीं कि एक अंश में अविद्यमान मान लेंगे ऐसा नहीं होगा अभी उत्तर देता है सिद्धांति ये तेन संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता क मणि अभाव से तत्सयुक्त अभी सत्वात् जिस समय में मणि संयुक्त है पूर्व पक्ष कहा कि मणि संयुक्त होने पर भी एक देश में संयोग है तो व्यापी वृति होने से मणि अभाव मिल जाएगा मणि अभाव मिलने से दाह हो जाएगा तो सिद्धांत कहता है एते न अर्थात तो दैशिक विशेषणता स्वीकारेण अच्छा हाँ ध्यान तो हम संयोग संबंध के जगह में दैशिक विशेषणता ले लेने से संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता क मणि अभाव तत्सयुक्त तो तो अपि सत्वात्थ पूर्व पक्ष कहता है मणि रहने पर भी संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का मणि अभाव रहेगा जिसे मणि है उस समय में संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का मणि अभाव वृत्ति से है नहीं है है तो मणि अभाव मिल गया तो दाह हो जाना चाहिए तो सिद्धांत यह भी कहता है कि संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का मणि अभावश्य ये पंक्ति से हमको क्या पता चलता है संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का मणि अभाव अर्था मणि किस से रहता है संयोग संबंध से तो अभी अपि मणि संयुक्त मणि विद्यमान होने पर भी स्वयं संबंधावचिन्न प्रतियोगिता को मणि भाव मिल जाएगा मिलेगा नहीं मिलेगा मिल जाएगा पूर्व कहता है कि तत्जन्य तो अभी दाह हो जाना चाहिए तो दाह पति रीति जो पूर्व पक्ष कहा था सिद्धांत कहता है परास्तम क्योंकि दैसी का विशेषणता हम ले लिये तो मणि है तो मणि है फिर एक अंश में मणि अभाव ऐसा नहीं कह पाएंगे कैसी संगी अच्छा देखिए पूर्व पूर्वपृष्ठा में दिया था रामरुद्रि में अत्र इदम बोध्यम उसका दो पंक्ति ऊपर में किंच संयोग द्रव्य अव्यापत्ति मते मणि सत्वी किचित अवच्छेदन संयोगेन मणिअभाव मणि अगर नहीं रहेगा फिर दाह हो जाएगा अभी मणि विद्यमान है फिर भी एक अंश में मणि नहीं रहा हमारा कारण है कि मणि अभाव तो फिर दावा हो जाना चाहिए तो सिद्धांती उसका उत्तर दे दिया अत्र इदम बोध्यम हम संयोग संबंध को लेते हैं तो आप अव्यापी वृत्ति दिखाते हैं हम संयोग संबंधों को नहीं लेकर के दैशिक विशेषणता संबंध लेंगे दैसिक विशेषणता संबंध होने से वहाँ अव्याप्रृत्ति नहीं माना जाएगा क्योंकि वो तो कहता है एक देश में फिर एक देश में है तो फिर अव्यप्रृत्ति क्या है तो सिद्धांत इसलिए कह दिया कि ए तेन ए तेन अर्थात तो दैसिक विशेषणता स्वीकार है ना संयोग के स्थान पर दैशिक विशेषणता स्वीकार करने से स्वयं संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का मणिभाव मणि संयुक्ते है अपनी स्वयं प्रतियोगिता का मणि अभाव मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा किन्तु मणि अगर विद्यमान है तो फिर दैशिक विशेषणता से मणि अभाव मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो सिद्धांत कहते हैं अभी हम दैशिक विशेषणता ले रहे हैं इसलिए दाह पत्ती जो आप कह रहे थे क्योंकि संयोग संबंधन न मणि हो गया दाह हो जाना चाहिए जो कहते थे वो परास्त हुआ क्योंकि हम देशी का विशेषणता ले रहे हैं अच्छा अभी प्रभाकर जो शक्ति को सिद्ध कर रहा था प्रत्यक्ष से अभी वो नहीं हो पाया अभी प्रभाकर लोग कह रहे हैं ननु अनुमानम एव शक्तो प्रमाणम अनुमानम एव एव के ऊपर इसमें तो टिप्पणी दिया है एवकारो अप्यर्थ का अर्थात अनुमानम अपी शक्ति में प्रमाण प्रत्यक्ष तो ठीक है प्रत्यक्ष ने अभी नयाय का निराकरण कर दिया तो इसलिए वो कहता है कि अनुमान भी प्रमाण है अर्थात प्रत्यक्ष को वो छोड़ता नहीं निराकरण होने के बाद वो कहता है कि अनुमानमपी शक्ति में प्रमाण है अभी प्रभाकर अनुमान देगा तथा तो ही ये तो चिकित्सुकी में भी अनुमान है बन्ही दाहनुकूला दिष्ठा अतीन्द्रिय धर्म समवायी दाह जनकवाद अदृष्टवत इति बन्ही पक्ष हो गया दाह अनुकूल अद्विष्ठ अतीन्द्रिय धर्म का समवायी यहाँ तक साधे अंश सा आ गया दाह जनकत्व हेतु हो गया अदृष्टव आत्मवत अदृष्टव प्रथम बत हो गया बतु अदृष्ट वाला आत्मा बत, आगे बत हो गया बती अदृष्ट वाला आत्मा जैसे तो हमारा दृष्टांत क्या हो गया अतृष्ट बत आत्मा बत का अर्थ मथुप अदृष्ट वाला आत्मा प्रथम बती हो गया मतुप द्वितीय गाथा बती फिर तो जो अदृष्ट वाला आत्मा हुआ तभी तो आत्मा में अदृष्ट रहा अदृष्ट रहने से अदृष्ट अदृष्टप आत्म मै एक प्रतीक दिया है ना नामुद्री में आगे आएगा किन्तु देख लीजिए अभी स्व आश्रय संयोग कार्य मात्र अदृष्ट से हेतुतया तत्सबन संयोग हेतुत्व स्व आश्रय स्वपद से अदृष्ट अदृष्ट का आश्रय अदृष्ट का आश्रय कौन हो जाएगा आत्मा वो आत्मा का संयोग सभी कार्य मात्र के प्रति रहेगा कि सभी कार्यो में आत्मा का संयोग रहेगा विभु होने से तो होने से अदृष्ट भी हेतु तया अदृष्ट भी हेतु हो जाएगा तो जो अदृष्ट बद्ध आत्मा कह दिया तो ये दृष्टांत तो हो गया इतना तक आगे तो अभी विचार आगे आएगा तो करेंगे देखिए अभी दिनोक में हमारा दृष्टांत हो गया अदृष्टवत आत्मा उसमें हेतु रहना चाहिए हेतु क्या है दाह जनकत्व तो अदृष्टवत आत्मा ये दाह का जनक है क्यों अदृष्टव आत्मा में आत्मा है और वो आत्मा का संयोग वो बनी अधिकरण में वो रहेगा तो रहने से अदृष्टवत आत्मा में दाह जनकत्व रह जाएगा वास्तविक अदृष्ट कारण है तो होने से अदृष्टवत आत्मा होने से इसमें दाह रह जाएगा नहीं तो आत्मा क्यों दाहोजनों को होगा आत्मा सामान्य कारण नहीं है ना आत्मा में दाहोजनों को तो रखने के लिए केवल आत्मा दाहोजनों का नहीं होगा अच्छा अभी साध्य को रखना पड़ेगा साध्य क्या है समवायित्व अथवा समवाय तभी अभी प्रभाकर अनुमान दे रहा है वो कह रहा है कि दाह अनुकूल अदिष्ट अतिद्रिय धर्म दाह के लिए अनुकूल अदिष्ठ दो में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए जैसे दुष्ठ धर्म हो जाएगा संयोग संयोग विभाग ये सब दुष्ठ धर्म हो जाएगा इस प्रकार के नहीं होना चाहिए दाह के लिए अनुकूल है दो में नहीं रहे और अतिद्रिय धर्म हो ऐसा कौन होगा विमांसा कहता है कि शक्ति इसके द्वारा शक्ति को सिद्ध करता है ये अतिद्रिय धर्म क्या है कहते हैं शक्ति ये शक्ति का समवाय रहेगा अदृष्टवत आत्मा में धर्म ना, ना ना जब दृष्टांत में जाएंगे शक्ति नहीं होगा दाह अनुकूल अदृष्ट अतीन्द्रिय धर्म शक्ति को जो पक्ष में जाएंगे यहाँ जब दृष्टांत में जाएंगे आत्मा में वहाँ दाह अनुकूल अदृष्ट दो में नहीं रहे अतीन्द्रिय धर्म ये अतन्द्रिय धर्म हो जाएगा अदृष्ट आत्मा में अदृष्ट रहेगा तो वो अदृष्ट जो वो है, है, है वो दाह के लिए अनुकूल है ये साधारण कारण है अदृष्ट साधारण कारण है वो पक्ष में करेगा न अत भी दृष्टान्त में दृष्टान्त में उभवादी सम्मत को दिखाना पड़ेगा अभी नयायक शक्ति को मानता है क्या आदृष्टान्त में शक्ति को दिखाएगा तो हम तो मानते नहीं इसलिए दृष्टान्त में मीमांस को अभी अतीन्द्रिय धर्म कह करके अदृष्ट को कहता है जो अदृष्ट है दाह अनुकूल है दाह अनुकूल है अदृष्ट है एक ही आत्मा में रहेगा और अतीन्द्रिय है अतीन्द्रिय धर्म हो गया अदृष्ट तो अदृष्ट का समवाय आत्मा में आ जाएगा तो अभी व्याप्ति कैसे हो जाएगा यत्र यत्र जनकत्वम तत्र कुल अधिष्ट अतीन्द्रिय धर्म समवायित्व ये गया विपक्ष में जाएंगे पक्ष में बनी में दाह जनकत्व आएगा आने से कहता है कि दाह अनुकूल अधिष्ट अतन्द्रिय धर्म का समवाय अर्थात कोई एक अतीन्द्रिय धर्म आना चाहिए तो यहाँ बनी में अदृष्ट आ जाएगा नहीं रहेगा तो इसलिए वहाँ क्या होगा कहते हैं शक्ति तो मीमांसा का सिद्ध करता है ये जो दाह के लिए अनुकूल अदृष्ट दो में नहीं रहे और अतिद्रिय धर्म ये कौन है कहते शक्ति अर्थात दृष्टांत में अतिद्रिय धर्म क्या हो गया अदृष्ट और पक्ष में अतिन्द्रिय धर्म शक्ति तभी मीमांस का इसके द्वारा शक्ति की सिद्धि कर रहा है ठीक है अभी आपको साध्य में इतने सारे विशेषण दिए हैं दाह अनुकूल अद्विष्ट अतिद्रिय धर्म इतने दिए हैं क्यों दिए हैं उसके लिए कहते हैं पहले दाहो अनुकूल हो क्यों दिए खाली आत्मा को देंगे हाँ ना खाली स्पष्टीकरण नहीं है हाँ, स्प, ऐसा अगर कहेंगे तो फिर अगर अदृष्ट को हम विशेष करके लक्षित तो नहीं कर रहे हैं तब तो आत्मा फिर सभी के लिए साधारण कारण हो जाएगा क्योंकि अदृष्ट सभी के प्रति साधारण कारण है तो फिर ग्रहण हो जाएगा आत्मा भी सभी के प्रति साधारण कारण है तो फिर जो श्लोक में कहते हैं ईसपच ज्ञान है यने अच्छा कालोदृष्टम आत्मा को कहने से भी चलता अर्थात यह नया लो क्या ना एकदम पिन पॉइंट दिखाना चाहेंगे यही है तो यही है तो यहां खाली अदृष्ट को कह देना चाहिए था फिर कहते हैं अदृष्ट सीधा तो ये जा नहीं पाएगा इसलिए अदृष्ट कारण होने पर भी अदृष्ट बोत आत्मा को कह देने का अर्थ थोड़ा आत्मा को कहना स्पष्टता के लिए अदृष्ट को अदृश्य तो मुख्य कारण माना जाएगा क्योंकि दाह जनों को तो आत्मा में नहीं अदृष्ट में रहेगा तो अदृष्ट को मुख्य कहा आत्मा को अर्थात गौण बोल करके लिया जा सकता है इस प्रकार की हा धर्मी को ले लिए हाँ ये हो जाएगा क्योंकि साध्य में क्या दे दिया ना धर्म समवायी दे दिया तो धर्म समवायी कहने से को धर्म लेने से समवाय को आत्मा को दिखाना पड़ेगा इसलिए लिया अच्छा अभी पदकृत्य दिखाते हैं दाह अनुकूल अगर नहीं कहेंगे साध्य कितना हो जाएगा अधिष्ट अत धर्म तो कहते हैं कि बन ही देणुकत्व आदाय वन ही देणुकत्वम कहने का अर्थ है कि टीका में देखिये बन ही दियणुक वृत्ति बन ही देणुक अर्थात बनिका जो दियोणुक बन ही का बनि दे में षष्टी समास है बन्ही का जो दियोणुक वो दियोणुक में रहने वाला जो परिमाण बन्हीं देणुकत्व दिया है दिनोकरी में तो यहाँ बनि देव का अर्थ हो गया कि बनि देष्ठ परिमाण ये लेना है तो जो बनि दियोणु निष्ठ परिमाण ये अद्युष्ट है ना दो में रहेगा परिमाण वो तो एकदम दो हम पुष्प रखें छोटा है जो सूर्यमुखी पुष्प तो एक सूर्यमुखी पुष्प तो का जो वर्ण है जो जो उसका क्या कहते हैं रूप है दूसरे का भी वही रूप है नहीं।, नहीं है तो क्यों कहते बिल्कुल बराबर दिखता है क्या प्रमाण है <laughs> क्या ये थोड़ी कोई नित्य पदार्थ है आप विशेष रख देंगे उसमें विशेषता तो नित्य द्रव्य वृत्व विशेषण न यहाँ तो रूप का बात है ये रूप उस रूप से भिन्न है क्या प्रमाण आप देंगे हाँ एक को नाश कर देंगे तो दूसरा का रूप रहेगा नहीं रहेगा यही प्रमाण है कि दूसरा रहेगा तो इसी प्रकार की एक बन्ही दियोणुको में जो परिमाण रहा वो अधिष्ट ना दुष्ठ दियोणुको में जो परिमाण है वो क्या उद्योणुकों का परिमाण वो दूसरा में भी रहेगा क्या दूसरा में बन्ही दियोणुकों में जो परिमाण रहेगा उसका है वो है तो इसलिए अधिष्ट हुआ और बन्ही दियोणुकों का जो परिमाण है वो इंद्रिय ग्राह्य ना अतिंद्रिय है अतिंद्रिय है तो अधिष्ठ अतिंद्रिय धर्म का समवाही बनि द्वणुको हो गया अगर किंतु बनि दियोणुकों का जो परिमाण है वो दाह के लिए अनुकूल है क्या नहीं है दाह जनकत्व रूपों का हेतु उसमें नहीं है अगर आप दाह अनुकूल नहीं देंगे तो पूर्व पक्ष कहेगा अर्थात तो नयायक कहेगा आपका साध्य हो गया अदिष्ट अतिन्द्रिय धर्म हम तो मानते हैं बन्हीं द्व्युणुको में परिमाण है तो इसलिए आप चले थे शक्ति सिद्ध करने के लिए अभी तो सिद्ध हो गया बनि द्वियणुकों का परिमाण ये हो जाएगा तो अभी कहेंगे कि बन्ही दियणुको परिमाण को, को लेकर के सिद्ध साधन वारणा इसलिए साध्य में दाहो अनुकूल देंगे कहेंगे बनि द्वियणुको अभी नयाई कह दिया कि अगर आप दाहो अनुकूलो नहीं कहेंगे तो बन्ही दियोणुकों का परिमाण को लेकर के ले सिद्ध साधन हो जाएगा इसलिए मीमांस कहता है कि हम दाहो अनुकूलो देते हैं तो मीमांस को यह देने से पहले कहता है आप कहते हैं कि बन्ही दियणुकों का परिमाण अभी हमारा जो पक्ष है बन्ही ये बन्ही दियोणुको नहीं हो पाएगा क्योंकि बन्ही दियणुकों कभी दाहोजनक होगा क्या कम से कम क्या होना चाहिए त्रिवणु को होना चाहिए क्योंकि दीवण को स्पर्श नहीं होगा तो त्रिवोणु को होना चाहिए इसलिए आप जिसको लेकर के दोष दिखा रहे हैं वो तो हमारा ग्रहणीयोग्य ग्रहणीय ही नहीं है क्योंकि हमारा जो पक्ष है वो तो महत्व बनी है इसलिए आप अन्य दीवण को लेकर के क्या दोष दिखा रहे हैं इसलिए अभी मीमांसा का दूसरा दोष दिखा रहे हैं इसको रामरुद्री में दिया है ननू भर्जन कपालस्थ दिया है ना तो इसका ऊपर में नु दिया है महत्व विशिष्ट बन्हे रे व पक्ष न सिद्ध साधनों हमारा जो पक्ष है बन्ही वो बन्ही दिवणु का नहीं हो पाएगा कि आप कहेंगे सिद्ध साधन हो गया तो हमारा तो महद बन ही पक्ष है इसलिए आपका ये जो दोष दिखा रहे हैं कोई दोष नहीं है तो इसके लिए हम दाह अनुकलो भी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि जो आप कह रहे बनी दियोणु को वो तो दाहोजनों का है ही नहीं साध्य भी नहीं रहेगा हेतु भी नहीं है कोई दोष नहीं होगा हमको इसलिए अभी नया एक दूसरा दोष दिखा रहा है भर्जन कपालस्थ बन्नी निष्ठ अनुद्भूत रूपम आदाय जो भर्जन कपाल भर्जन कपाल ये जो बुनने वाला जो उसमें जो बन्नी है बन्नी निष्ठ अनुद्भूत रूपम आदाय ये जो अनुद्भूत रूप है भर्जन कपाल में जो अनुद्भूत रूप है वो अधिष्ठ है और इंद्रिय ग्राह्य है अतिद्रिय क्या है बन्ही भर्जन कपालस्थ बन्नी निष्ठ अनुद्भूत रूपम भर्जन कपाल में जो बन्ही है वो इंद्रिय ग्राह्य है कर कर नहीं है छू कर कहेंगे इंद्रिय ग्राह्य नहीं है वो बन्ही इंद्रिय ग्राह्य है किंतु वो बन्ही में उद्भूत रूप है ना अनुद्भूत रूप है तो ये जो अनुद्भूत रूप है वो रूप है उसमें किन्तु अनुद्भूत है अनुद्भूत रूप होने से इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा तो उसका रूप वो दिखता है लाल दिखता है उसमें जो स्पर्श है वो उद्भुत है उसमें स्पर्श है बनी में रूप है रूप है नहीं है बनी है तो रूप कैसे नहीं रहेगा है, है? किंतु उसका स्पर्श उद्भुत है अनुद्भुत है उद्भुत है छूने से लगता है किंतु उसका जो रूप है उद्भुत है अरे भाई कहाँ ये जो बड़बुजा भूनते हैं कहाँ आपको लाल दिखता है <laughs> नहीं दिखता है ना ये जो इतना दूर क्यों वंडर में देखो कहाँ कड़े लाल दिखता है <laughs> नहीं दिखेगा तो अनुद्भूत रूपम आदाय अभी ये जो अनुद्भूत रूप हो गया बन्ही का वो अधिष्ठ है अतन्द्रिय है तो होने से अभी आप चले थे शक्ति सिद्ध करने के लिए किंतु बन्ही अनुद्भूत रूप ये सिद्ध हो गया तो इसलिए कहते हैं कि दाह अनुकूल ये जो अनुद्भूत रूप है वो दाह के लिए अनुकूल है क्या जो उसका स्पर्श है वो तो दाह के लिए अनुकूल है किंतु अनुद्भूत रूप नहीं है इसलिए अनुद्भूत रूप में जो सिद्ध साधन हो जाता है उसको बारण करने के लिए कह दिया दाह अनुकूल ये जो अनुद्भूत रूप है वो दाह अनुकूल नहीं है इसलिए उसको बारण उसमें सिद्ध साधन दोष हो गया तो बारण करने के लिए दे दिया दाह अनुकूल आज यहां तक ओंक शंकरचार्य केशव बादराय सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरात्मी मूर्ति भेद विभागि व्योम बदवे दक्षिणाूर्त शां oh, तेस् <coughs>